अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक का कल आरंभ हुआ इस मुंडक के संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने प्रथम मुंडक के द्वारा अपरा विद्या का विस्तार से वर्णन हुआ ऐसा व्रत कथन करते हुए द्वितीय मुंडक का प्रारंभ पराविद्या का विस्तार से वर्णन करने के लिए है ये बताया अब और पराविद्या का जो विषय है उसे बताते हुए कहा गया कि वही संसार का सार है यानी अबाधित स्वरूप है अर्थात स्थिति का हेतु है आत्मलाभ सार हैं जिसके रहने से संसार का अस्तित्व प्रतीत होता है जिसके कारण संसार आत्मलाभ को प्राप्त कर रहा है वह संसार का सार माना जाता है और जिससे संसार उत्पन्न हो रहा है और जिसमें लीन होता है अर्थात जो संसार की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है वह पराविद्या का विषय है और परा विद्या का विषय ऐसा है कि सर्वा भिन्न है सबसे अभिन्न है उससे भिन्न कोई भी नहीं है इसलिए सबसे अभिन्न परा विद्या का विषयभूत भूत अक्षर को जानने मात्र से ही सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना शेष नहीं रहता बाकी नहीं रहता उसे बताने के लिए ये मुंडक प्रारंभ हो रहा है द्वितीय मुंडक इस प्रकार ये संबंध भाष्य में बता दिया था भाष्कर भगवान ने और प्रथम मंत्र का जो मूलार्थ है वो हम लोग देख चुके हैं व्याख्यान प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है तो ये बताया जा रहा है कि पराविद्या का विषयभूत जो अक्षर हैं वह सत्य हैं तद एत सत्यम इससे बताया गया और कर्म को भी पहले अपरा के विषयभूत कर्म को भी सत्य बताया गया था तदेत तर सत्यम इस वाक्य से प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में लेकिन दोनों की सत्यता एक जैसी नहीं है कर्म को अपेक्षित सत्य बताया गया और निरतिशय सत्यत्व है पराविद्या के विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में हाँ वही निरपेक्ष सत्य होता है अब ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है पराविद्या के विषय को ये जो सिद्धांत है वेदांत का इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि कार्य वेदांत सिद्धांत के अनुसार कार्यात्मना वाचारंभण है मिथ्या है और कार्य की सत्ता कारणात्मना ही है कारणात्मना ही कार्य सत्य है और कार्यात्मना कार्य कल्पित है मिथ्या है तो अपरा विद्या का विषयभूत जो संसार हैं वह कार्यात्मक होने से कार्यात्मना उसका कोई अस्तित्व न उत्पत्ति से पहले हैं न उत्पत्ति के समय है न उत्पत्ति के अनंतर स्थिति काल में कार्यात्मना कार्य कार्य का अस्तित्व है न जो प्रलय के बाद उसका अस्तित्व है तीनों कालों में कार्यात्मना कार्य का अस्तित्व है ही नहीं और जो सत्य दिखता है उत्पत्ति के अन्तर स्थिति काल में कार्य वह कारण के रहने से इसलिए कारणात्मना ही कार्य तीनों कालों में सत्य है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है यथा सुदीप्तात् इत्यादि और दृष्टांत में बताया गया कि जैसे प्रदीप्त अग्नि से अग्नि के समान ही विश्वलिंग शब्दित चिंगारियाँ निकलती हैं यानी उत्पन्न होती है ऐसे जो पराविद्या का विषयभूत प्रज्ञान घन चेतन है उससे उसके जैसे ही भाव शब्दित जीवात्मा प्रकट होते हैं अग्नि से प्रकट होने वाली चिन्हारियों के तरह तो अग्नि से चिंगारियों का स्वरूपतः है, अभेद हैं दोनों एक ही हैं अग्नि का भी स्वरूप है औष्ण और प्रकाश चिंगारी का भी औष्ण्य और प्रकाश स्वरूप है इसलिए उनमें स्वरूपतः है, अभेद हैं एकत्व हैं और जो एकत्व तो होने से निमित्त निमित्तनैमित्तिक भाव संबंध भी कार्य-कारण भाव संबंध भी नहीं हैं संबंध दो में हुआ करता है दुष्ट होता है तो जब औष्ण्य तथा प्रकाश स्वरूप से चिंगारी और अग्नि एक ही है दो नहीं हैं तो इनमें कार्य-कारण भाव रूप संबंध भी नहीं होगा जब अग्नि को अग्नि अग्नि को कारण और चिंगारियों को कार्य मानते हैं इनमें कार्य-कारण भाव संबंध मानते हैं तो इनके औपाधिक स्वरूप में कार्य-कारण भाव संबंध है कारणत्व कार्यत्व है निरुपाधिक स्वरूप हैं अग्नि तथा चिन्हगारी का औष्ण्य प्रकाश और वो औष्ण्य प्रकाश दोनों का स्वरूप एक है उसमें भेदक कोई ना होने से स्वतः भेद ना होने से अभेद है एकत्व तो है। उनमें न कोई किसी का कार्य है ना कारण है और जो कार्य कारण भाव है तो लकड़ी के ही जलती हुई लकड़ी का ही अंश विशेष जलते हुए उससे अलग हो जाता है और उस लकड़ी के अंश विशेष से अवयविशेष से अवच्छिन्न जो अग्नि है वह चिंगारी कहलाता है विश्वलिंग कहलाता है और अवयवी काष्ट उपाधिक जो अग्नि है वह कहलाता है अग्नि कारण तो अवयवी अग्नि उपाधिक अवयवी काष्ट उपाधिक अग्नि को तो माना गया कारण और काष्ट के अवयव विशेष जो अल्प परिमाण वाले हैं तद उपाधिक अग्नि के स्वरूप को माना गया इस विस्फुलिंग शब्दित कार्य तो इनमें कार्य कारण भाव उपाधि में है अवयवी उपाधि कारण है और अवयवात्मक जो उपाधि हैं वह कार्य हैं जो अवयवी से अलग होकर के अलग अलग दिशाओं में फैल रहे हैं विशेष उनको माना जा रहा है कार्य और अवयवी को माना जा रहा है कारण तो कारण उपाधि अवयवी रूप काष्ट जो हैं है तदुपहित अग्नि में कारणत्व का आरोप है और विभक्त जो अवयव है उन विभक्त अवयव उपाधिक अग्नि में कार्यत्व है और ये विभक्त अवयव विशेष और अवयवी इनको इन उपाधियों को यदि विवेक से अलग करके केवल दोनों उपाधि से उपहित अग्निमात्र को देखा जाए तो दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं एक है ये समझाने के लिए दृष्टांत हैं तो जैसे अवयवी उपाधिक अग्नि से उत्पन्न हो रहे हैं विस्फुलिंग शब्दित विभक्त अवयोपाधिक विस्फुलिंग शब्दित चिंगारिया इनमें कार्य कारण भाव है ऐसे ही अक्षराद तथा अक्षरा विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते इस वाक्य से अंगिराजी सौनक जी को समझ हे सौम्य ऐसा संबोधित करके समझा रहे हैं अग्नि विश्वलिंग के दृष्टांत से अक्षर शब्दित परमात्मा और जीव इन दोनों का कार्यकारण भाव अग्नि विश्वलिंग के कार्यकारण भाव के तरह है जैसे अग्नि से विश्वलिंग प्रकट होते हैं ऐसे ही परमात्मा से ये जीव अभिव्यक्त होते हैं प्रकट होते हैं तो निरुपाधिक अग्नि से चिंगारिया प्रकट नहीं हुई है अवयविरूप काष्ट उपाधिक अग्नि से चिंगारिया प्रकट हुई है ऐसे समष्टि उपाधि मायोपाधिक चैतन्य से वेष्टि कार्यकरण उपाधिक जो विस्फुलिंग स्थानीय जीव है वे अभिव्यक्त होते हैं प्रकट होते हैं इसे तथा अक्षराध विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते इस वाक्य से कहा गया और स्थिति काल में वेष्टि में समि उपाधि अनुसूत होता है तो परमात्मा की उपाधि है समष्टि कारण ब्रह्म की वह कार्य उपाधिक जो जीव है उसके उपाधि में अनुसूत है विद्यमान है यदि समष्टि को निकाल लिया जाए त्रिगुणात्मिका जो माया है परमात्मा की उपाधि उसे जीवों की उपाधिभूत कार्यकरण संघात से निकाल लिया जाएगी तो जैसे घट में से मिट्टी को निकालने के बाद घट नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी ना। ऐसे समष्टि को यदि वेष्टि उपाधि से अलग करते हैं तो वेष्टि उपाधि कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहेगी तो वेष्टि उपाधि के साथ समष्टि उपाधि अनुसूत होने से तब उपाधिक चैतन्य को भी माना जाएगा स्थिति काल में जीवों के साथ अनुसूत विद्यमान इसलिए स्थिति काल में भी ये जीवों को जो आत्मलाभ हो रहा है वह जिससे जीवों की अभिव्यक्ति हुई है उसी से स्थिति काल में जीवों को आत्मलाभ भी हो रहा है यानी स्थिति का भी वह जीवों के हेतु हैं जो उत्पत्ति का कारण है वह स्थिति का भी कारण है और लय का कारण भी है वो इसे बताने के लिए तत्र चयवापती ये कहा कि तत्र अने उसी उत्पत्ति तथा स्थिति के कारणभूत ब्रह्म में ही अक्षर में ही जब उपा जीवों की उपाधिभूत वेष्टि कार्यक्रम संघातों का प्रलय काल आता है तो विलय हो जाता है परमात्मा में ही और उपाधि विलीन हो गई तो माना गया, गया जीव विलीन हो गए उपाधि उत्पन्न हुई तो माना गया जीवों की उत्पत्ति हुई उपाधि की स्थिति है तो माना जाता है जीवों की स्थिति है तो उपाधि की उत्पत्ति स्थिति लय का तदउपहित वेष्टि उपाधि की उत्पत्ति स्थिति लय का वेष्टि उपहित चैतन्य रूप जीव में उत्पत्ति स्थिति लय का आरोप होता है उपाधि के उत्पत्ति आदि का तो जीव उस उपा, उ, उपाधि से विविक्त वेष्टि उपाधि से विविक्त जीव का स्वरूप यदि देखते हैं तो जैसे विभक्त अवय रूप उपाधि से संलग्न जो अग्नि है उसे उपाधि से अलग करके देखते हैं तो उसका स्वरूप औष्ण्य और प्रकाश मात्र है ऐसे जीवों का भी जो वेष्टि उपाधि से विविध स्वरूप है वह प्रज्ञान मात्र है और कारण उपाधि जो समि त्रिगुणात्मिका माया है उससे विविक तदउपाधिक चैतन्य को करते हैं यानी तत्पदार्थ का शोधन तथा तव पदार्थ का शोधन करते हैं तो शोधित तत्व पदार्थ दोनों भी प्रज्ञान मात्र हैं और प्रज्ञान प्रज्ञान का स्वरूपतः कोई भेद नहीं है जैसे अवयवी काष्ट उपहित अग्नि का औष्ण्य प्रकाश में और विभक्त अवयव उपाधिक अग्नि के औषण्य प्रकाश स्वरूप में कोई भेद नहीं है ऐसे प्रज्ञान प्रज्ञान में कोई भेद नहीं दोनों एक हैं ये दार्ष्टान्त है तो तथा अक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजाते त्रवा पीयंती इससे बताया गया अब भाष्य में इतरो ग्रंथ आरभ्यते ये जो तृतीय पंक्ति हैं इसके बाद यद अपर विद्या विषयम इत्यादि वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि की कर्मुपी प्राक्यम उक्तम तदवत्दम सत्यम न यद अपर विद्या इति तो पहले खंड में प्रथम के मुंडकें इस वाक्य से अपरा विद्या का विषयभूत जो कर्म है उसे भी सत्य बताया तो कर्म के सत्यत्व के तरह ही पराविद्या के विषयभूत अक्षर का भी सत्यत्व कोई न समझे इसलिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि यद अपर विद्या विषय कर्म कर्म अलग है और फल लक्षणम अलग है ये दोनों अलग अलग पद हैं तो यदि अपर विद्या विषय कर्म कर्म तो अपर विद्या के विषय के रूप में बताया गया जो द्वितीय खंड में कर्म है उसे भी हमने सत्य बताया हमने श्रुति ने तो भास्कर भगवान कहते हैं अपर विद्या के विषय भूत कर्म में जो सत्यत्व बताया गया वह अपेक्षित सत्यत्व है इसलिए यद अपर विद्या विषय कर्म तत्क सत्यम ऐसा अनुह करना तद अपेक्षिकम सत्यम तदेत सत्यम इस पूर्व वाक्य से अपर विद्या के विषयभूत कर्म को श्रुति ने जो सत्य बताया है वह आपेक्षिक सत्य बताया है कर्म का एक विशेषण है फल लक्षणम अपर विद्या विषय कर्म वो कैसा है तो फल लक्षणम है तो फल लक्षणम का मतलब फल से लक्षित होने वाला जाना जाने वाला ऐसे तो कर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है ना वो अदृष्ट है कर्म का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो अधिकता नहीं है इसलिए उसे अदृष्ट कहते हैं और उसे अनुमान से जाना जाता है और अनुमान के लिए कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमीयतः इस नियम के अनुसार कर्म का जो कार्य हैं ये संसार फल ये आहिक देहादि और पारलौकिक देहादि इनमें से आहिक देहादि प्रत्यक्ष हैं और इन आहिक देहादि रूप प्रत्यक्ष जो कर्म फल हैं इसे दृष्टान्त बना करके पारलौकिक देहादि का हेतु भी कोई ना कोई कर्म है। कर्म है ऐसा अनुमान किया जाता है तो इसलिए इसे कहा जाता है फल लक्षणम एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि फले न लक्ष्यते यानी अनुमीयते यदि फल लक्षण तो फलभूत मनुष्यादि शरीरों से उसके कारणभूत कर्म का अनुमान किया जाता है इसलिए कर्म को कहा जाता है फल लक्षणम अने फलेन गायायमानम जैसे धूम से जाना जाता है पर्वतादि में अग्नि को ऐसे संसार रूप कर्म के फल का दर्शन करके संसार के कारणभूत कर्म का अनुमान किया जाता है। इसलिए अपर विद्या का विषय भूत कर्म है फल लक्षण अने फलेन अनुमेयम और उसे भी सत्य बताया वह सत्य तो है उसमें अपेक्षिक और तद एत सत्य ये जो द्वितीय मुंडक के प्रारंभ में वाक्य हैं यह वाक्य पराविद्या का विषयभूत जो अक्षर है, उसे भी सत्य बता रहा है तो पराविद्या के विषयभूत इस अक्षर को कर्म के तरह आपेक्षिक सत्य नहीं समझना अपितु यह परमार्थ सत्य हैं इसे कह रहे हैं भास्कर भगवान की इदंतु तो परा विद्या विषय और ये जो परा विद्या का विषयभूत अक्षर हैं वह परमात सलक्षणवात्नी सल परमात सत् परमार्थतः सलक्षणवात् यह एक पद है परमार्थतः संलक्षण और उसका अर्थ करते हैं टीकाकार परमार्थतः का परमार्थतः संलक्षणत्वात्त यानि अत्यंत अबाध्यवात्त बीच में विषय शब्द पुलिंग होता है लेकिन भाष्य में उसका नपुंसकलिंग प्रयोग हुआ वो कैसे हुआ ये टीकाकार ने कहा है लेकिन ये जो परमार्थतः संलक्षण लक्षणवात्त ये हेतुवाक्य हैं इसका अर्थ बताते हुए कहा परमार्थतः संलक्षणवात्त का अर्थ किया अत्यंत अबाध्यवात्थ ये जो पराविद्या का विषयभूत अक्षर हैं ये तो अत्यंत अबाध्य है का मतलब इसका कभी भी बाध नहीं होता व्यवहार काल में भी और परमार्थ दशा में भी जैसे व्यवहार अवस्था में बाधित होता है स्वप्न रज्जु सर्प इसलिए वे प्रातिभाषिक हैं और उनमें प्रातिभाषिक सत्यत्व हैं और व्यवहार काल में अबाधित हैं कर्म उसमें अपेक्षित सत्यत्व है यानी व्यावहारिक सत्ता है और ब्रह्म की वैसी प्रातिभाषिक या व्यावहारिक सत्ता नहीं अपितु कभी भी उसका बाध नहीं होता किसी से भी जिसका किसी से भी कभी भी बाध ना हो उसे कहा जाता है अत्यंत अबाध्य तो व्यवहार में पृथ्वी आदि का बाध नहीं होता इसलिए ये भी व्यवहार काल में अबाध्य हैं इनमें व्यावहारिक अबाध्य रूप सत्यत्व हैं और ब्रह्म का लेकिन परमार्थ स्थिति का बोध हो जाए जगत के अधिष्ठान भूत तो अद्वितीय ब्रह्म के बोध से पृथ्वी आदि भी बाधित हो जाते हैं ऐसा फिर ब्रह्म का बाध किसी के भी परमात्म ज्ञान से नहीं होता ऐसा कोई दूसरा ही नहीं जिसको जानने से ब्रह्म बाधित हो जाए जाग्रत को जानने से जाग्रत स्वरूप को जानने से स्वप्न जगत बाधित होता है और जाग्रत का अधिष्ठान भूत अद्वैत ब्रह्म को जानने से जाग्रत द्वैत बाधित होता है ऐसे अद्वैत ब्रह्म का भी कोई ना कोई अधिष्ठान हो अद्वैत ब्रह्म भी कहीं ना कहीं कल्पित हो तब तो उसके अधिष्ठान से अद्वैत ब्रह्म का बाध हो जाए लेकिन ब्रह्म तो सर्व अधिष्ठान है उसका कोई भी अधिष्ठान नहीं है वह स्वरूपतः सत है वह स्वयं सत्य हैं किसी की सत्ता से सत्तावान नहीं है वह किसी में अध्यस्त नहीं है इसलिए वह अत्यंत अबाध्य रूप है इस दृष्टि से लिखते हैं टीकाकार की परमार्थतः संलक्षणवात्त याने अत्यंत अबाध्यवात्थ तो पराविद्या का विषयभूत जो अक्षर हैं वह सत्य हैं यानी अत्यंत अबाध्य स्वरूप है उसमें स्वरूपतः सत्यत्व है फलाव्यभिचारित भी रूप सत्यत्व वैसा नहीं है जैसे कर्म में सत्यत्व है। विषय शब्द पुल्लिंग होता है लेकिन भाष्य में भाष्कर भगवान ने अपर विद्या विषयम और पर विद्या विषयम यहाँ दोनों स्थल पर विषय शब्द का नपुंसक लिंग प्रयोग किया है तो इसमें अपर विद्या विषय और पर विद्या विषय में है तत्पुरुष समास अपर विद्या विषय अपर विद्या विषयम ऐसा बना है और द्वंद्व समास तथा तत्पुरुष समास के लिए आता है कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में उत्तर पद का जो लिंग होता है वही सामासिक पद का भी लिंग माना जाता है तो अपर विद्या विषय में विषय शब्द को पुल्लिंग मानेंगे तो प्रयोग होना चाहिए था अपर विद्या विषय ऐसा लेकिन ऐसा प्रयोग न होकर के अपर विद्या विषयम पुल्लिंग प्रयोग न होकर के नपुंसकलिंग प्रयोग किया जबकि तत्पुरुष समास है तो विषय शब्द तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होना था तो कहते हैं विषय शब्द यहाँ पर यौगिक अर्थ में होने से न पुन सकेंगे उसका यौगिक अर्थ है वस्तु कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ या करण अर्थ में विषीयते याने यानी विशेष्य इति विषयम ऐसी उत्पत्ति करते हैं विषय शब्द की तो अर्थ निकलता है विद्या का विद्या विशेषित होती है जिससे जो विद्या का विशेषण है जो वस्तु उसे कहा जाता है विषय तो विद्या का विशेषण है कर्म और अक्षर ब्रह्म तो कर्म शब्द भी नपुंसकलिंग है और ब्रह्म शब्द भी ब्रह्म नपुंसकलिंग है और विषय शब्द यहाँ पर विद्या के विषय के रूप में विद्या के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है इसलिए वह वस्तुपरक हुआ वस्तुपरक होने से नपुंसकलिंग भाष्य में उचित थी है ये टीकाकार कह रहे हैं तो पूर्व वाक्य को देखिए विशीयते टीका में ही विषीयते विशेष्य विद्या अन्य व्युत्पत्तिया विषय शब्द से वस्तुपरवात्त नपुंसक लिंगत्वम यानि विषय शब्दस्य नपुंसक लिंगत्वम यहाँ विषय शब्द नपुंसक लिंग है क्यों तो कहते हैं वस्तु परक है और वस्तु हैं कर्म और ब्रह्म ये दोनों भी नपुंसक लिंग है इसलिए उसका वाचक विषय शब्द भी नपुंसक लिंग हुआ तो विषय शब्द की कर्म और ब्रह्म में प्रवृत्ति को दिखाने के लिए प्रवृति निमित्त को दिखाने के लिए ये उत्पत्ति कर दी कि विषीयते इति विषय विषयम ऐसी उत्पत्ति कर दी और विषीयते का बीच में अर्थ कर दिया विशेष्य विद्या को विशेषित किया जाता है जिससे अर्थात जो विद्या का विशेषण है अपरा विद्या का जो विशेषण है वो कौन है कर्म परा विद्या का जो विशेषण है वो है ब्रह्म उसे यहाँ पर विषय कहा जाएगा वो हो जाएगा विशेषण भाष्य में आगे हैं तो इदू पर विद्या विषय पर संलक्षण तदेत सत्यमें यूत विद्या विषय तो ये ब्रह्म पुषाख्य अक्षर शब्द से ग्राह्य है और वह सत्य है पराविद्या का विषय यथाभूत का अर्थ परमार्थ सत्य है अत्यंत अबाध्य स्वरूप है और बाकी जो हैं अक्षर से अतिरिक्त साध्य साधनात्मक संसार अपराविद्या का विषय वो कैसा है तो कहते हैं अविद्या विषयत्वाच्य अंद्रित इतरत अपरा विद्या का एक नाम अविद्या भी है अपरा विद्या को अविद्या भी कहा जाता है तो अविद्या विषयत्वात्नी अपर विद्या का जो विषय है वह अविद्या विषय होने से उसे त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रुण्यो भार्जुन भगवान ने कहा ना तो त्रैगुण्य है संसार वो है अपर विद्या का विषय इसलिए त्रैगुण्य विषय आवेदा तो वेद ही तो अपर विद्या है ऋग्वेदादि को कोई अपर विद्या कहा है यहाँ पर और वो ऋग्वेदादि कौन कर्मकांडात्मक ऋग्वेदादि तो वेदों का कर्म कांड त्रय त्रैगुण्य विषयक हैं मतलब संसार विषयक हैं तो अविद्या का विषय है अविद्या विषय होने से अन्द्रित इतरत कर्म तथा कर्म फल रूप संसार आंध्रित हैं यथाभूत नहीं है और अब अत्यंत परोक्षत्वात कथम नाम इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अत्यंत सीधा अर्थ करते हैं उसका अत्यंत परोक्षत्वात का तो पहले भाष्य को देखिए अत्यंत परोक्षत्वात कथम नाम प्रत्यक्षवत्त इति अक्षर प्रतिप्ेर तो कहते हैं जो सत्य अक्षर हैं पराविद्या का विषय वह अत्यंत परोक्ष है कैसा अत्यंत परोक्ष है तो अत्यंत परोक्षत्वात का अर्थ कर दिया टीका में टीका ने शास्त्र एक गम्यत्वात। तो शास्त्रेक गम्यत्व कर्म में भी है शास्त्र एक गम्यत्व ब्रह्म में भी है कर्म और ब्रह्म दोनों भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से गम्य नहीं है ना वेदिक गम्य हैं कर्म कांडात्मक वेदिक गम्य हैं कर्म और ज्ञान कांडात्मक वेदिक गम्य है ब्रह्म और शास्त्र हैं वेद तो कर्म में परोक्षत्व है अत्यंत परोक्षत्व है वो कभी भी अपरोक्ष नहीं होता शास्त्रीय गम्य कर्म होने से पूर्व पक्षी मानते हैं उसे आ, एक प्रकार से अत्यंत परोक्ष उसका अपरोक्षत्व तो नहीं होता प्रत्यक्ष नहीं होता कर्माधिकता नहीं है इसलिए अत्यंत परोक्ष है ऐसे ब्रह्म भी शास्त्रिक गम्य होने से शास्त्र को छोड़ करके प्रत्यक्ष और स्वतंत्र अनुमान उपमान और अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रमाण से गम्य नहीं है मात्र शब्द प्रमाण से गम्य है शब्द प्रमाण में भी अलौकिक शब्द जो वेद हैं एक गम्य है तो कर्म में भी शास्त्रिक गम्यव है और ब्रह्म में भी शास्त्रिक गम्य रूप समानता है तो शास्त्रयिक गम्यव कर्म में होने हैं और अत्यंत परोक्षत्व भी हैं कर्म में तो कर्म को दृष्टांत बना करके के पूर्व पक्षी ये मानना चाहते हैं कि शास्त्रिक रूप कर्म की समानता ब्रह्म में होने से ब्रह्म को भी कर्म के तरह अत्यंत परोक्ष माना जा कर्म में अत्यंत परोक्षत्व का प्रयोजक पूर्व का मानना है शास्त्र गम्यत्व है करके तो शास्त्रिक गम्यता कर्म में होने से जैसे परोक्षता है ऐसे ब्रह्म में भी शास्त्रिक गम्यत्व होने से कर्म के तरह ही अत्यंत परोक्षत्व रहे यह पूर्व का मानना है शंका करने वाले का और श्रुति चाहती हैं कि ब्रह्म शास्त्रिक गम्य होने पर भी शास्त्रिक गम्य रूप कर्म की समानता ब्रह्म में देख करके शास्त्रिक गम्यत्व से प्रयुक्त अत्यंत परोक्षत्व ब्रह्म में सिद्ध न हो ब्रह्म का तो परोक्ष ज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं है अपोक्ष अध्यास हैं उसका निराकरण परोक्ष ब्रह्मज्ञान से नहीं होगा अहम मनुष्य अहम करता भोक्ता इत्यादि अपरोक्ष भ्रांति की निवृत्ति अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार से हो पाएगी अपरोक्ष से हो पाएगी अपरोक्ष अध्यास का निवर्तक परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाएगा ये जानते हैं भास्कर भगवान इसलिए श्रुति गम्यत्व वे ब्रह्म में देख करके कर्म के तरह शास्त्रयिक गम्यत्व प्रयुक्त अत्यंत परोक्षत्व ब्रह्म में जो प्राप्त हुआ हरिये यदि प्राप्त हो जाएगा तो फिर ब्रह्म हमेशा कर्म के तरह परोक्ष ही रहेगा यदि अपरोक्ष होगा ही नहीं तो फिर मुक्ति नहीं हो पाएगी मोक्ष नहीं हो पाएगा मोक्ष है अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति ब्रह्म तो स्वरूप है इसलिए वो नित्य प्राप्त ही है अध्यारोपित जो आदि हैं उनका बाद होना जरूरी है और वे अपरोक्ष हैं तो उनका बाधक अप्रोक्ष अकर्त्री, अभोक्त्री, ब्रह्मबोध होगा और ब्रह्म का यदि कर्म के तरह शास्त्रय गम्यत्व होने से उसे अत्यंत परोक्ष ही मानेंगे कभी भी अप्रोक्ष नहीं होता ऐसा मानेंगे तो फिर अप्रोक्ष अध्यास की निवृत्ति न हो पाने से अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा इसलिए श्रुति चाहती हैं कि शास्त्रिक गम्य ब्रह्म होने पर भी अप्रोक्ष होता है उसका अप्रोक्ष होता है और ब्रह्म शास्त्रिक कर्म शा, शास्त्रिक गम्य होने पर भी परोक्ष ही रहेगा इसलिए कर्म दृष्टांत से ब्रह्म में शास्त्रयिक गम्य तो दिखा करके अत्यंत परोक्षत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता ये दिखाना चाहती हैं श्रुति इसके लिए ब्रह्म का शास्त्रिक गम्य ब्रह्म का भी जिससे अपरोक्ष सिद्ध हो ऐसा ज्ञापन कर रही हैं प्रथम मुंडक में प्रथम मंत्रात्मिका श्रुति इसी के लिए अग्नि विश्वलिंग का दृष्टांत है जो अहम अर्थ है वह तो किसी को भी परोक्ष नहीं है अहम अर्थ का तो मीमांसक भी मानते हैं अपरोक्ष ही है अहम अर्थ है आत्मा स्वयं और स्वयं को जानने के लिए अनुमान आदि की अपेक्षा नहीं है वो प्रमाता है वो स्वयं सिद्ध है, अप्रोक्ष है, और उस अप्रोक्ष ब्रह्म आत्मा से अहम अर्थ से जो नित्य अप्रोक्ष प्रत्यगात्मा हैं उससे यदि परा विद्या का विषयभूत जो ब्रह्म है शास्त्रैक गम्य तत्पदार्थ वह अभिन्न सिद्ध हो जाए नित्य अपरोक्ष अपक्ष आत्मा के साथ शास्त्रैक गम्य ब्रह्म का यदि अभेद निश्चित हो तो फिर नित्य अपरोक्ष प्रत्येक आत्मा से अभिन्न होने से प्रत्येक आत्मा तया शास्त्रेक गम्य ब्रह्म का भी अप्रोक्ष सिद्ध होगा और वो अप्रोक्ष प्रत्यगात्मना परा विद्या के विषयभूत अक्षर का बोध अहंतया ये अप्रोक्ष ही होगा और वह अपरोक्ष अध अध्यास का निवर्तक होने से मोक्ष सिद्ध होगा ये जिससे सिद्ध हो ऐसा दृष्टांत यहाँ पर अग्नि विश्वलिंग का बताया जा रहा है ये भस्कर भगवान लिखते हैं कि अत्यंत परोक्ष कथन नाम प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षरम प्रतिपदेरन इति दृष्टान्तम आह तो शास्त्रयिक गम्यत्व कर्म के तरह ब्रह्म में होने से मीमांसकों के अनुसार कर्म जैसा अत्यंत परोक्ष हैं ऐसे ब्रह्म में भी शास्त्रयिक गम्यत्व अत्यंत परोक्ष कर्म का शास्त्र एक गम्य तूप साम्य देख करके अत्यंत परोक्षत्व प्राप्त हुआ और अत्यंत परोक्षत्व यदि ब्रह्म में होगा तो फिर कथम नाम सत्यम अक्षरम यानि ब्रह्म प्रत्यक्षवत् प्रतिप्देर तो को प्रत्यक्ष के तरह यानि प्रत्यक्ष घटादि के तरह ब्रह्म का प्रत्यक्षाने अप्रोक्ष बोध कैसे हो पाएगा अप्रोक्ष तया ब्रह्म मुख सुजन कैसे जानेंगे प्रतिपद्य रन इति इसलिए दृष्टान्तमा जिससे कि शास्त्र गम्य होता हुआ भी ब्रह्म अप्रोक्ष होगा ऐसा दृष्टांत बताया जा रहा है इसी दृष्टि से अग्नि विस्फुलिंग का दृष्टांत है यथा इत्यादि। तो यथा सुदीपता इत्यादि का अवतरण है टीका में कि शास्त्रेक गम्यवाद अपूर्ववत् ब्रह्मण प्रत्यक्ष न संभवती साक्षात्काराधीनंच कैब्यम तत कथम सत्यम्क्षर प्रत्यक्षवत्तिप्देरन्मुमुसविप्रेत जीवब्रमुकृष्ट आह यथा सुदीप्तात् इति तो शास्त्रे एकगम्यत्वात् शास्त्रेगम्यहाँ पर जो पूर्ण विराम है ये पूर्ण विराम अनावश्यक है हाँ? क्या हाँ तो अत्यंत परोक्षत्वात का वो अर्थ नहीं है आ, शास्त्रे गम्यत्व शास्त्रेक गम्यत्व रूप जो अत्यंत परोक्ष है कर्म कर्म है अत्यंत परोक्ष वो अपूर्व दृष्टांत है अपूर्व यानी कर्म तो अपूर्ववत, यानि कर्मवत अपूर्वात्मक जो कर्म है, वह शास्त्रिक गम्य होने से जैसे नित्य परोक्ष ही हैं अत्यंत परोक्ष हैं ऐसा ब्रह्मण हैं न प्रत्यक्ष तो ब्रह्म में भी प्रत्यक्षत्व न संभवती क्यों तो शास्त्रेक गम्यवात्त हाँ कैसे तो अपूर्वत तो अपूर्व भी जैसे शास्त्रेक गम्य हैं और अत्यंत परोक्ष हैं प्रत्यक्ष नहीं है ऐसे ब्रह्म भी शास्त्रेक गम्य होने से प्रत्यक्ष संभव नहीं होगा ब्रह्म का अपूर्व के तरह और यदि ब्रह्म का अपरोक्षव तो नहीं होगा तो कहते हैं साक्षात्काराधीनच कैवल्यम तो ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान से तो मोक्ष नहीं होता कैवल्य की सिद्धि नहीं होती वह साक्षात्कार से होती है <coughs> तो साक्षात्काराधीन च कैवल्यम ततः यानी जिस कारण से ब्रह्म का साक्षात्कार मोक्ष का हेतु है ये ततः शब्द कार्थ निकलेगा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं अपितु तो कैवल्य का यानि मोक्ष का साधन ब्रह्म का साक्षात्कार है जिस कारण से तत यानि उस कारण से कथम नाम सत्यम अक्षर प्रत्यक्षवत्त प्रतिपदेरन मुख तो मुमुक्षुओं को यानि मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष का साधन ब्रह्म का अपरोक्ष कैसे हो सत्यम अक्षरम यानि ब्रह्म प्रत्यक्षवत कथम पद्येरन प्रतिपद्येरन क्या मतलब ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो मुमुक्षुओं को इति अभिप्रेत्य इस अभिप्राय से जीव ब्रह्मनो एकत्वे दृष्टान्तम आह जीव और ब्रह्म के अभेद अर्थ में दृष्टान्त बताया जा रहा है यथा सुदीप्तात इत्यादि से यथा सुदीप्तात इसमें सुखाथ करते हैं टीका का भास्कर भगवान की कि दीप्तात सुदीप्तात यानी सुषु दीप्तात अच्छी तरह से जल रहा है जो अग्नि अभिव्यक्त हुआ जो अग्नि है प्रदीप्त अग्नि सुदीप्त अग्नि है प्रदीप्त अग्नि इसलिए अर्थ करते हैं कि इधात पावकात पावक का अर्थ कर दिया अग्ने सुदीप्त का अर्थ कर दिया इधात ये इन्धी दीप्तो धातु से युद्ध शब्द बना का अर्थ है प्रदीप्त अत्यंत प्रदीप्त पावकने अग्निशे विस्फुंगने अग्निअवयवा सहस्रशो यने अनेकश्रभवंत निर्गछति अग्नि यने अग्निसलक्षणा तो ये दृष्टान्त कि अग्निजैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे ये विस्फुलिंग अग्नि के अवयव ऐसे ही अवदार्टान्त को बताया जा रहा है तथा अक्षरात्विधा सौम्य भावा ये जो उत्तरार्ध है दारष्टांत इसकी व्याख्या आ रही है भाष्य में लक्षणात अक्षरात विविधा इत्यादि इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल